गैरेट मॉर्गन ट्रैफिक लाइट के आविष्कारक यह गैरेट मॉर्गन की कहानी है जब वो छोटा था तब वो बहुत उत्सुक था वो हमेशा यह जानना चाहता था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे बेहतर बना सकता है जब गैरेट बड़ा हुआ तो उसकी जिज्ञासा और चीज़ों को बेहतर बनाने की उसकी इच्छा ने कई उपयोगी आविष्कारों को जन्म दिया ऐसे आविष्कार जिन्होंने लोगों की जान बचाई आविष्कार करते समय गैरेट की मुख्य इच्छा दूसरों की मदद करनी थी यह विचार बेहद महत्वपूर्ण था गैरेट का जन्म केंटकी के एक छोटे से शहर में हुआ था जल्दी उसके माता पिता को पता चला कि वास्तव में हुए काफी भाग्यशाली थे उनके दस भाई बहन हमेशा उसके आसपास रहते थे लेकिन गैरेट सोचने के लिए अक्सर एक शांत जगह खोज लेता था क्या कैसे क्यों ऐसे प्रश्न उसे पूछना पसंद थे इसी चीज को कैसे सुधारना है यह उसका पसंदीदा काम था चौदह साल की उम्र में गैरट अपने परिवार को छोड़कर वही चला गया वो देखना चाहता था कि वो वहाँ क्या कर सकता था मरम्मत की दुकान जल्दी ही गैरेट क्विवलैंड चला गया धीरे धीरे वो नए नए विचार सोचता रहा उसने एक मरम्मत की दुकान खोली और साथ में आविष्कार भी करने लगा फायर ब्रिगेड के लोगों को साफ हवा देने के लिए गैरेट ने एक सुरक्षा कूड़ का आविष्कार किया उस समय शहरों की व्यस्त सड़कों पर चालकों को यह समझ में नहीं आता था कि वे कब रुके और कब जाए गैरेट ने तमाम दुर्घटनाएं देखी और हादसे देखी फिर उसने झुंझुलाट के साथ कहा हमें अपने शहरों में यातायात को सुधार यातायात को सुधारना चाहिए वो अपनी वर्कशॉप में गया और उसने कुछ कोशिश की बहुत जल्दी उसने असली समस्या को समझा फिर उसे पता चला कि उसे क्या करना था गैरेट का महान विचार प्रशंसा की योग्य है उसने अलग अलग दिशाओं में जाती कारों के लिए ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन किया एक और जाने वाली कारो को लाल रंग की बत्ती एक और जाने वाली कारो को लाल रंग की बत्ती पर रोकना था बाकी कारे हरी बत्ती देखते ही आगे बढ़ जाती थी उसके बाद हमारे शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक के लिए भ्रम बहुत कम हुआ उन्नीस में ट्रैफिक समस्या का समाधान मिला लाल का मतलब है रुको हरे का अर्थ है जाओ गैरेट मॉर्गन ने यही बताया